के पांक, पांक, ब्लौक ब्लौक की, की, की एक, एक और दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है, है, है आचार्य विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र की प्रेरक कहानियों में से एक कहानी रंग में भंग एक बार जंगल में पक्षियों की आम सभा हुई पक्षियों के राजा गरुड़ थे सभी गरुड़ से असंतुष्ट थे मोर की अध्यक्षता में सभा हुई मोर ने भाषण दिया साथियों गरुड़ जी हमारे राजा हैं, पर मुझे यह कहते हुए बहुत दुख होता है कि उनके राज में हम पक्षियों की दशा बहुत खराब हो गई है उसका यह कारण है कि गरुड़ जी तो यहाँ से दूर विष्णु लोक में विष्णु जी की सेवा में लगे रहते हैं हमारी ओर ध्यान देने का उन्हें समय ही नहीं मिलता हमें अपनी समस्याएं लेकर फरियाद करने के लिए जंगली चौपायों के राजा सिंह के पास जाना पड़ता है हमारी गिनती न तीन में रह गई है और न ही तेरह में अब हमें क्या करना चाहिए यही विचारने के लिए यह सभा बुलाई गई है हुद हुद ने प्रस्ताव रखा हमें नया राजा चुनना चाहिए जो हमारी समस्याएं हल करे और दूसरे राजाओं के बीच बैठकर हम पक्षियों को जीव जगत में सम्मान दिलाए मुर्गी ने बांग दी कुण कुण। मैं हुद हुद जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ चील ने जोर की सीटी, सीटी मारी हाँ, हाँ मैं भी मैं सहमत, सहमत हूँ मोर ने पंख फैलाया और घोषणा की तो फिर सर्वसम्मति से, से तय हुआ कि हम नए राजा, राजा का चुनाव करेंगे पर, पर किसे, किसे बनाए हम राजा सभी पक्षी एक दूसरे से सलाह करने लगे काफी देर के बाद सारस ने अपना मुंह खोला मैं राजा पद के लिए उल्लू का नाम पेश करता वे बुद्धिमान हैं, उनकी आंखें तेजस्वी हैं, स्वभाव हाँ अति गंभीर है ठीक जैसे राजा को शोभा देता है हॉनबिल ने सहमति से सिर हिलाते हुए कहा सारस जी का सुझाव बहुत दूरदर्शितापूर्ण है यह तो सब जानते ही हैं कि उल्लू जी लक्ष्मी देवी की सवारी है हमारे राजा बन गए तो हमारी दरिद्रता भी दूर हो जाएगी लक्ष्मी जी का नाम सुनते ही सब पर जादू सा प्रभाव पड़ा सभी पक्षी राजा उल्लू को बनाने पर राजी हो गए मोर बोला ठीक है मैं उल्लू से प्रार्थना करता हूँ कि वे कुछ शब्द बोलें। उल्लू ने घुगवाते हुए कहा भाइयों आपने राजा पद पर मुझे बिठाने का जो निर्णय लिया है उससे मैं गदगद हो गया हूँ आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मुझे आपकी सेवा करने का जो मौका मिला है उसका मैं सदुपयोग करते हुए आपकी सारी समस्याएं हल करने का भरसक प्रयत्न करूँगा धन्यवाद पक्षी जनों ने एक स्वर में उल्लू महाराज की जय का नारा लगाया कोयल गाने चील जाकर कहीं से मनमोहक डिजाइन वाला रेशम का शॉल उठाकर कर ले आई उसे एक डाल पर लटकाया गया और उल्लू उस पर विराजमान हुआ कबूतर जाकर कपड़ों की रंगबिरंगी लीरे उठाकर लाया और उन्हें पेड़ की टहनियों पर लटकाकर सजाने लगी मोरू की टोलिया पेड़ के चारों ओर नाचने लगी मुर्गे व शतुर ने पेड़ के निकट पंजों से मिट्टी खोद खोद कर एक बड़ा हवन तैयार किया दूसरे पक्षी लाल रंग के फूल लालाकर कुंड में ढेरी लगाने लगे कुंड के चारों ओर आठ दस तोते बैठकर मंत्र पढ़ने लगे चिड़िया ने सोने व चांदी के तारों से मुकुट बना डाला और हंस मोती लाकर मुकुट में टाकने लगे दो मुख्य तोते पुजारियों ने उल्लू से प्रार्थना की हे पक्षी श्रेष्ठ चलिए लक्ष्मी मंदिर चलकर लक्ष्मी जी का पूजन करें निर्वाचित राजा उल्लू तोते पंडितों के साथ लक्ष्मी मंदिर की ओर उड़ चले उनके जाने के कुछ क्षण पश्चात ही वहाँ कौआ आया चारों ओर जश्न का माहौल देखकर कर वह चौक पड़ा उसने पूछा भाई यहाँ किस उत्सव की तैयारी चल रही है पक्षियों ने उल्लू के राजा बनने की बात बताई कौआ चीखा मुझे सभा में क्यों नहीं बुलाया गया क्या मैं पक्षी नहीं हूँ मोर ने उत्तर दिया यहाँ जंगली पक्षियों की सभा है तुम तो अब जाकर अधिकतर कस्बों और शहरों में रहने लगे हो। तुम्हारा हमसे क्या वास्ता कौआ उल्लू के राजा बनने की बात सुनकर जल भून गया था वह सिर पटकने लगा और कांव कांव करने लगा। अरे, तुम्हारा दिमाग क्या खराब हो गया है जो उल्लू को राजा बनाने लगे हो वह चूहे खाकर जीता है और ये मत भूलो कि उल्लू केवल रात को बाहर निकलता है अपनी समस्याएं और फरियाद लेकर किसके पास जाओगे दिन को तो वह मिलेगा नहीं कौ की बातों का पक्षियों पर असर होने लगा वे आपस में काना करने लगे कि शायद उल्लू को राजा बनाने का निर्णय उनका गलत निर्णय है धीरे धीरे सारे पक्षी वहाँ ऐसी खिसकने लगे जब उल्लू लक्ष्मी पूजन कर तोतों के साथ वापस लौटा तो सारा राजाभिषेक स्थल सूना पड़ा था उल्लू घुगवाया सब कहा गए उल्लू की सेविका खंडरिच पेड़ पर से बोली कौआ आकर सबको उल्टी पट्टी पढ़ा गया है और सब चले गए हैं। अब कोई राजाभिषेक नहीं होगा उल्लू चोंच पीसकर रह गया राजा बनने का सपना चूर चूर हो गया और तब से उल्लू कौ का पैरी बन गया और उन्हें देखते ही उस पर झपट पड़ता है इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि कई लोगों को दूसरों के रंग में भंग डालने की आदत होती है और उम्र भर के लिए वे दुश्मनी मोल ले बैठते हैं अभी आप सुन रहे थे आचार्य विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र की प्रेरक कहानियों में से एक कहानी रंग में भंग वाचक स्वर भारती परिमल